ओम सहना बहनोभुन सह वी करवा वह तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावीतमस्तुष ओम शांति शांति शांति हाँ जी पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है हाँ बोलिए जी आपकी तो है जी तो तो तो खलु अर्था तो से अच्छा ये कह रहे हैं द्रव्यगुणकर्मा खलु अर्था अर्थ सामान्य तमवेताशेष समवाया तदवस्थिता उनमें विद्यमान उन तीनों में अवस्थित तत्मेत सामान्य विशेष समवाय सामान्य विशेष और समवाय यानी द्रव्य गुण कर्मो में विद्यमान द्रव्य गुण कर्म में सामान्य विशेष समवाय अवस्थित रहते हैं विद्यमान रहते हाँ तथा द्रव्य गुण कर्म आय तीनों और हा जी बोलिए विभू का मतलब व्यापक विभू शब्द व्यापक अर्थ को बताने के लिए आता है ईश्वर विभू है हा जी अच्छा ये पृष्ठ पा, संख्या पांच में ऊपर से तीसरी पंक्ति में पूछ रहे हैं पृष्ठ संख्या पांच में इन्होंने पूछा है तद शब्द किसके लिए आए तीसरी पंक्ति में पकड़ में आया आपको देखिएगा तीसरी पंक्ति है द्रव्य गुण कर्मानी ये पकड़ में आया उसके बाद खलु अर्था उसके बाद तद दकार तद ये इस तद शब्द को लेकर के उन्हें प्रश्न किया ये तद शब्द किसके लिए आया तो उत्तर मैंने दिया द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के लिए आया है और किसी को पूछना है सुकमा जी बताएंगे आठवें सूत्र का अर्थ हाँ जी जी तीनों की सत्ता थी ती ती ती और... तीनों की सत्ता है तीनों तीनों हैं हैं और विशेष विशेष विशेष ये पर बताया? एक दूसरे से विशेष विशेष विशेषवत तीनों ही कार्य बनते हैं तीनों ही कार्य बनते हैं विशेष भी है तीनों एक दूसरे से विशेष है अच्छा और और बोल सकते हो? हाँ सूत्र को देखकर कर क्या बता सकते हैं? द्रव्य है, ये इनकी समानताएं बता रहे हैं सब तीनों है तीनों द्रव्य में रहते हैं तीनों कार्य बनते हैं तीनों किसी कार्य का कारण भी बनते हैं तीनों सामान्य भी होते हैं भी भी होती है। जी हाँ अब ठीक बताए ठीक है <laughs> द्रव्य और गुणों में क्या समानता है क्या द्रव्य गुणों और कर्मों में आ, आ, आ, समानता नहीं है का, आ, सजातीय कर्म सजातीय कार्यों को उत्पन्न करने में हाँ जी जैसे इन्होंने बताया है द्रव्य गुणों में समानता क्या है तो इन्होंने बताया द्रव्य और गुणों में सजातीय कार्यों को उत्पन्न करने में समानता है तो क्या ऐसे ऐसी समानता कर्म में नहीं है गुण गुण को अच्छा ठीक है ठीक है तो आगे अब प्रारंभ करें पाठ को सूत्र है ग्यारहवा पृष्ठ संख्या द्रव्य और गुणों में समानता को बताने के बाद में कर्म की बारी आ किंतु जिस प्रकार से द्रव्य और गुणों में सजातीय कार्यों को उत्पन्न करने की समानता है परंतु किंतु का मतलब परंतु कर्म में ऐसी समानता नहीं है क्यों बोलिएगा कर्म, कर्म कर्म साध्यम, साध्यम न विद्यते।, विद्यते कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता कर्मा कर्म साध्यम न विद्यते कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता ये इसका भाव है भाष्य को देखिएगा कर्म खलु ये जो कर्म है कर्म साध्यम कर्म को उत्पन्न नहीं करता यानी कर्म साध्यम कमल है कर्म को सिद्ध नहीं करता है यानी कर्म कर्म, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है क्या साधन नहीं बन सकता किसका कर्म कर्म का कर साधन नहीं बन सकता साधन से आप क्या कहना चाहते उत्पन्न करना चाहते तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ साधन शब्द फिर कुछ अलग अर्थ को बताएगा ये कहिए कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता साध्यम तथा साध्यम यस्य यस्य जिसका साध्य जिसको उत्पन्न करने वाला नहीं है तथा ना विद्यते न लभ्यते ऐसा कोई कर्म नहीं ऐसा कोई उपलब्ध नहीं होता ऐसा कोई कर्म प्राप्त नहीं होता है जो कर्म को उत्पन्न करता हो क्यों ऐसा होता है तस् क्षणिक कर्म के क्षणिक होने से तस् तथा स्वभाव कर्म का ऐसा ही स्वभाव है कैसा स्वभाव क्षणिक स्वभाव इसलिए कर्म साध्यत्व अभाव कर्म को सिद्ध करने का स्वभाव उसमें ना होने से कर्म साध्य सामर्थ्य अभावत कर्म को सिद्ध करने का सामर्थ्य उसमें ना होने से हाँ जी जो में है हाँ जी जो शब्द होता है यह शब्द उत्पत्ति उत्पन्न तो तो उत्पन उत्पन करता है ठीक है ऐसे ही कर्म भी अगले कर्म को उत्पन्न करके नष्ट हो जाए उसमें क्या आपत्ति उत्पन्न कर सकता ही आपका कथन है पर ऐसा नहीं कर सकता कर्म वो मैंने समझ लिया आप जो कहना चाहते हैं शब्द में यह संभव है कर्म में यह संभव नहीं शब्द में यह संभव है कि शब्द में वेग एक उत्पन्न होता है उस वेग के कारण से अगला अगला अगला शब्द को उत्पन्न करता जाता है जब तक वो वेग रहता है ठीक है पर कर्म ऐसा नहीं होता क्षेणिकत्व हेतु बनेगा यहाँ पर क्योंकि कर्म रहता ही नहीं है ना आपका जो कथन है वो शब्द में लागू होता है यहां नहीं लागू होता पहले इस बात को समझ लेना कि कर्म दूसरे कर्म क्यों उत्पन्न नहीं करता इसको थोड़ा आप समझ लेना पहले मैं जो बताऊंगा उसको समझ लेना उसके बाद फिर प्रश्न कर अभी मैंने बताया नहीं ना क्यों उत्पन्न नहीं करता तो बताया नहीं केवल यहाँ जो शब्द लिखे उसको बताया मैंने आपको कर्म क्यों नहीं उत्पन्न करता दूसरे कर्म को इसलिए उत्पन्न नहीं करता जैसे ही कर्म होता है ठीक है ना कर्म होते ही यानी कर्म की उत्पत्ति होते ही विभाग उत्पन्न होता है यानी कर्म से विभाग होता है जिस द्रव्य में कर्म हुआ वो कर्म जो है अगले क्षण में विभाग को उत्पन्न करता है पकड़ में आ रहा है आपको किसी द्रव्य में कर्म हुआ है तो वो जो कर्म है सबसे पहले विभाग को उत्पन्न करता है जिस देश में उस द्रव्य का संयोग है उस संयोग से विभाग को उत्पन्न करता है और अगले देश के साथ संयोग को प्राप्त कराता है कर्म पकड़ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो कहना चाह रहा हूं हाजी उदाहरण संयम कह आप किसी में कर्म हो रहा है मान लीजिए कोई भी पदार्थ में कर्म हो रहा है जैसे इसमें कर्म हुआ ये हिला गतिरूपी कर्म हुआ तो जो कर्म हुआ वो कर्म क्या करता है विभाग को उत्पन्न करता है पकड़ में आ रहा है जिस स्थिति में ये पदार्थ है देखिए इसको देखिए ऐसे पकड़ में आया आपको तो तो इसमें जब कर्म उत्पन्न हुआ वो कर्म क्या करता है विभाग उत्पन्न करता यानी पहले जिस देश में उसका संयोग है उस संयोग को समाप्त करता है ठीक है पहले देश के साथ संयोग को समाप्त करता है और उस द्रव्य में विभाग उत्पन्न होता है उस कर्म से उस द्रव्य में विभाग उत्पन्न करता है कर्म के अगले क्षण में विभाग उत्पन्न करता है तो वो जो विभाग हुआ है उस विभाग से अगले देश के साथ संयोग हो गया देखिए ऐसा है ना ऐसा हो गया ठीक है ना जो ऐसा हुआ है तो यहां जिस स्थान पर था उस देश के साथ तो विभाग जो संयोग था उस द्रव्य का क्योंकि कर्म किसमें होता है द्रव्य में होता है ये याद रखना कर्म जहां भी कर्म हो रहा है तो समझ लेना वह द्रव्य कर्म को देख करके द्रव्य का अनुमान होता है ये व्यापक सिद्धांत है कर्म को देख करके द्रव्य का अनुमान होता है व्यापक सिद्धांत है जहां कर्म हो रहा है तो समझ लेना वहां द्रव्य है क्योंकि द्रव्य में ही कर्म होता है और किसी में कर्म नहीं होता कर्म मात्र द्रव्यों में होता है स्पष्ट हो गया जी तो कर्म को देखकर के द्रव्यों का अनुमान होता है हाजी द्रव्य को देखकर कर्म का होता देख कर दिखाई देता है ये आपका मत है ये मेरा मत नहीं है ये मेरा मत नहीं है द्रव्य को देखकर के कर्म का अनुमान ये सर्वत्र व्यापक है ही नहीं है नियम ही नहीं है व्याप्ति नहीं बनता है। क्योंकि आ, आकाश रूपी द्रव्य को देखकर के कर्म का अनुमान आप कर ही नहीं सकते हिभु द्रव्य को देखकर के आप कर्म का अनुमान ही नहीं कर सकते कर्म को देख करके द्रव्य का अनुमान कर सकते जहां जहां कर्म होता है वहां वहां द्रव्य है ये व्याप्ति नियम है खैर तो जो कर्म हुआ है वो कर्म से विभाग पहले उत्पन्न होता है कर्म के बाद में विभाग ठीक है ना उस विभाग से अगले देश के साथ संयोग ठीक है ना उसके बाद कर्म समाप्त हो गए कर्म तो समाप्त हो ही गए अब अगले कर्म को क्या उत्पन्न करेगा क्योंकि अगर आप अगले कर्म को उत्पन्न करेगा वो तो फिर वो विभाग को उत्पन्न नहीं करेगा इतने इतनी लंबी स्थिति उसके कर्म की नहीं है कि वो पहले कर्म को उत्पन्न करे उसके बाद विभाग को उत्पन्न करे ऐसा होता ही नहीं कोई ना कोई एक काम करेगा वो कर्म तो एक काम एक काम तो किया ही है उसने विभाग को उत्पन्न किया संयोग को उत्पन्न किया है विभाग को उत्पन्न कर, उत्पन कर रहा है और संयोग को उत्पन्न कर रहा है इसके बाद में कर्म समाप्त हो गया अब अगले कर्म को कैसे उत्पन्न करेगा इतने देर तक प्रतीक्षा क्यों करेगा हा जी क्या विभाग को, नहीं, को करता। नहीं संयोग को यानी पूर्व देश के संयोग को समाप्त करता है तभी तो विभाग होगा मतलब जब कर्म हुआ है द्रव्य जिस देश में संयुक्त है ठीक है ना जब कर्म होते उस देश से विभाग हो जाएगा तो ये विभाग किसके कारण से उत्पन्न हुआ कर्म के कारण से तो कर्म जो है विभाग को उत्पन्न करता है और अगले देश के साथ संयोग को भी उत्पन्न करता है और विभाग और संयोग को उत्पन्न करने में अनपेक्ष कारण कर्म यानी किसी का संयोग नहीं लेता विभाग को उत्पन्न करने में संयोग को उत्पन्न करने में अनपेक्ष कारण कर्म यह कर्म का एक विशेष धर्म है कर्म की एक विशेषता है यानी विवाह को उत्पन्न करने में किसी का सहयोग नहीं लेता कर्म संयोग उत्पन्न करने में विभाग को उत्पन्न करने में किसी का सहयोग नहीं लेता और कोई कारण नहीं है केवल कर्म ही कारण है वहां पर संयोग उत्पन्न करने में विभाग उत्पन्न करने में और कोई कारण नहीं केवल है केवल संयोग और कर्म ही कारण है वहां पर इसको कहते हैं अनपेक्ष कारण यानी किसी की उत्पत्ति में बहुत सारे कारण होते हैं ना ऐसे यहाँ और कोई कारण नहीं है स्वतंत्र कारण है सीधा सीधा कर्म ही कारण है संयोग को उत्पन्न करने में विभाग को उत्पन्न करने में नहीं नहीं कर्म तो द्रव्य में ही हो रहा है वो तो द्रव्य तो है द्रव्य में कर्म हो रहा है ना द्रव्य में ही कर्म हो रहा है वो तो है रहेगा रहेगा ही रहे इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, है उसको और कोई कारण नहीं बन रहा है विवाह की उत्पत्ति में संयोग की उत्पत्ति में और कोई कारण नहीं बन रहा है क्या कौन बनेगा बताइए हाजी द्रव्य वो वो तो पदार्थ है ना वो तो द्रव्य है द्रव्य असमय कारण नहीं बनते ठीक तो तो तो है खैर वो सब है उसमें कोई निषेध नहीं कर रहे प्रश्न ये है कि कर्म कर्म, कर्म को उत्पन्न नहीं करता यानी जब कर्म है पह, पहले क्षण में उत्पत्ति ठीक है ना कर्म की पहले क्षण में उत्पत्ति अगले क्षण में विभाग ठीक है ना अगले क्षण में संयोग उसके बाद समाप्त हां बहुत तीव्रता से होता है इसलिए श, द्रव्य अपन कर्म कर्म को उत्पन्न कर ही नहीं सकता मैं एक बात करता हूं मैं देखिए इसको यहां से ऐसे सरकाया ठीक है ना सरका है ना बस सरका जितना सरका है उतना ही रहा अब ये आगे बढ़ नहीं रहा है ठीक है ना अगर शब्द शब्द से उत्पन्न होता है तो कर्म से कर्म भी उत्पन्न होना चाहिए या अगला कर्म उत्पन्न हो ही नहीं रहा है कम से कम एक कर्म को तो उत्पन्न करे एक एक गति थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके दिखाए नहीं कर सकता ऐसा हाँ जी हाँ उसमें जो चलता जा रहा है ना वो वेग उत्पन्न किया हमने हमने वहां साथ में वेग जब आ, हाथ में हमने गेंद को लिया और मारा ठीक है ना और या आ, हाथ से हमने बांध को छोड़ा कर्म किया उस कर्म से एक वेग उत्पन्न होता है वहां पर और फिर वो वेग जो है कर्म को उत्पन्न करता रहता है अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता रहता है वेग वेग नहीं नहीं यहाँ पर कम से कम एक तो हो यहाँ कोई वेग ऐसा वेग ही उत्पन्न बस केवल एक बार सड़का है बस सरका है ठीक है आप वेग है। वेग मान लो ठीक है वहां पर वेग मान सकते हैं पर वहां एक ही बार हुआ है कम से कम एक और उस वेग से एक अगला कर्म भी तो उत्पन्न हो वहां पर वेग से उत्पन्न होगा कर्म मतलब अगला अगला जो कर्म उत्पन्न होता है वो वेग से उत्पन्न करता है वेग जो है कर्म को उत्पन्न करता है वेग एक गुण है तो गुण रूप वेग से नए नए कर्म उत्पन्न होते रहते जैसे बाहन आगे आगे सरकता जाता है ना नया नया कर्म होता जा रहा है उस बांध के अंदर वो वेग के कारण से नए नए कर्म उत्पन्न होते रहते हैं और जिस तरह जिस शक्ति का वेग होता है उतनी स्थिति तक वो कर्म उत्पन्न करते रहेंगे और वेग में शक्ति समाप्त हो गए वापस बांध गिर जाएगा मतलब हाँ, नया नया कर्म उत्पन्न हो रहा है तो फिर तो दिया लेकिन से से कर्म कर्म कर्म तो तो एक हुआ हुआ लेकिन खत्म हो गया इस कारण तो ही ना पर तो बहुत सारे कर्म है ही नहीं है इसलिए नहीं है ये मेरा कहने का भी जी, हाँ पर, जी, जी, अगर, अगर यहाँ से हम जैसे आप बॉक्स वो केवल इतना ही ले लीजिएगा ठीक है अगर कोई ऐसा जगह है और वहाँ उसको अपने ऐसा सरकाया ठीक है ना तो हाँ तो, आपने तो इतना सरकाया है तो आप कह रहे हैं यहाँ पर तो एक ही कर्म है तो यहाँ पर भी बहुत सारे कर्म होंगे एक ही कर्म हो ना लगे क्योंकि आप वेग दिया तो हाथ से उसको सरकाया तो वेग दिया तो वेग दिया तो जब तक वेग खत्म नहीं होगा तब तक वो तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा चाहे इतना ही बड़ा तो ये तो नहीं कहेंगे यहाँ पर भी एक ही कर्म नहीं यहाँ तो एक क्षण में समाप्त हो गया बस केवल एक बार सरका है बस इतना ही नहीं वहाँ देखिये कर्म जो हुआ है ना ये जो कर्म हुआ वो वेक से एक बार कर्म दिया एक एक ही समझाता हूँ ये जो तो चिमटा है ठीक है और हमने एक बारी किया आपके साथ से और चिपक गए तो अब यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना उसको विभाग संयोग कितना विभाग संयोग करना पड़ा होगा तो तो तो तो थोड़ी ही। तो तो तो ठीक है तो एक तो। ठीक है उसमें उसमें कोई आपत्ति नहीं उसमें वो भी वहां पर भी वेग को उत्पन्न कर अगर ऐसा अगर आप समझना चाहते हैं ये तो एक स्थूल उदाहरण दिया था तो अगर आप इतनी सूक्ष्मता से अगर देखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं वहां पर उस वेग से ही नए नए कर्म उत्पन्न होंगे ऐसा माना जाएगा हाँ ठीक है तो भी तो भी कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो रहा है अगर उतनी सूक्ष्मता से भी आप देखेंगे तो भी कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता क्योंकि कर्मों से विभाग उत्पन्न होता है और संयोग उत्पन्न होता है उतने देर में कर्म समाप्त हो जाएगा उसके लिए समय ही नहीं बचा है कि कि वो अगले कर्म को उत्पन्न कर सके क्योंकि कर्म क्षणिक है उत्पन्न होता है नष्ट होता है उस उत्पन्न होने नष्ट होने में ही वो विभाग को और संयोग उत्पन्न करता है बस इतना ही काम है उसका उसके अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं कर सकते इसलिए उसको नए कर्म उत्पन्न करने के लिए समय ही नहीं उसके पास क्योंकि उससे तो, तो, तो, तो गति हो रही है, दिख रही है है वो भी दिख दिख आपके अनुसार अभी सब कर्म कर्म क्या चीज़ है क्या गति ये तो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। गति का मतलब कर्म वेग दिखता नहीं है वेग गुण जो है दिखता नहीं वेग वेग तो वेग है वेग गुण है उसका नाम है गुण एक ऐसा शक्ति है जो कर्मों को उत्पन्न करता रहता है उसको वेग कहते हैं जो कर्मों को उत्पन्न करता रहता है मतलब ऐसा वेग एक ऐसा गुण है जो कर्म को उत्पन्न करने का कारण बनता रहता है उसका काम यह है कर्म को उत्पन्न करना ऐसा गुण जो नए नए कर्मों को उत्पन्न करता रहता है इसलिए वेग को गुण माना है यहां पर तो कौन सा कौन सा कर्म ये जो द्रव्य सरकता जा रहा है ना ये द्रव्य जो सरकता जा रहा है उसमें कर्म हो रहा है इसलिए सरकता जा रहा है क्योंकि बिना कर्म के ये गति नहीं हो सकती है गति को कर्म माना है ना आप भी पहले इस बात को उत्तर दीजिएगा क्योंकि पांच कर्मों में उत्पण अवक्षेपन आकुंचन प्रसारण गमन कर्मान ठीक है ना तो गति जो है कर्म है गति और, और वेग में क्या अंतर है गति कर्म है और वेग गुण है ये अंतर है इसमें क्या अंतर है इतनी वेग से दौड़ रहा देखिए वो जो इसने वेग से दौड़ रहा है का मतलब है इतनी गति से दौड़ रहा है वहां वेग शब्द कर्म के अर्थ में प्रयोग किया जाता है लोक में पर यहां शास्त्र में गति गुण गति का मतलब कर्म होता है और वेग का मतलब गुण होता है वेग नामक एक संस्कार है एक गुण है वेग को एक गुण माना है एक संस्कार जैसा है वो वो मतलब यूं दिखता नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा गुण है, है। जी कर्म, कर्म तो दिखता ही है, गर्म गर्म। है। जी जैसे कर्म उत्पन्न हुआ उसे संयोग विभाग किया और इतना देर तक नहीं रहता ना कर्म जब संयोग विभाग तक रह सकते देखिए ऐसा है आपके अनुसार नहीं चलेगा ना उसमें उसकी एक क्षमता है कर्म की एक क्षमता है कर्म की एक क्षमता है कि बस उत्पन्न होता है नष्ट होता है बस जितनी देर में उत्पन्न उतने देर में उसने संयोग को उत्पन्न कर दिया बस इतना ही कर सकता है वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता संयोग और तो तो तो तो वो संयोग संयोग को उत्पन्न किया अपना स्थित थायोग के रूप में स्थित नहीं था ही नहीं वहाँ संयोग अभी तो उत्पन्न किया उसने संयोग के गुण रूप में है क्या मतलब उत्पन्न कौन से संयोग है कोई सभी ऐसा को नहीं नहीं नहीं इधर उधर मत जाए यहाँ एक संयोग है दोनों हाथों का संयोग है ये इसका है यहाँ कौन से संयोग है अभी तो उत्पन्न कर रहा है वो संयोग को पकड़ में आ रहा है वो तो संयोग नया पैदा हो रहा है वो संयोग उत्पन्न किस कारण से हुआ कर्म के कारण से हुआ कर्म ने संयोग उत्पन्न किया ऐसा वेग संस्कार जी इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि वो नए नए कर्मों को उत्पन्न कर रहा है ना वो वेग जो है आ, किसी वेग कर्म का कारण बन रहा है वेग वेग कर्म का कारण बनता है नहीं जी वेग प्रत्यक्ष है नहीं और कर्म प्रत्यक्ष हो रहा है कर्म, कर्म ही रहा है। आप एक बात बताइए कर्म कर्म को उत्पन्न करता है तो फिर अगले अगले अगले कर्मों को उत्पन्न करते जाना चाहिए क्यों रुकता है फिर उस कर्म जैसे, आप आप जैसे बोले नहीं, नहीं, आप आप तो आपके आप नहीं आपको आप तो वेग को मानने की आवश्यकता नहीं है आपका इसमें घटेगा जिस प्रकार वेग उसका आगे कौन सा सामर्थ्य आपने कोई सामर्थ्य उत्पन्न नहीं किया है ना वही जो सामर्थ्य देखिए तो वेग को हम उत्पन्न करते हैं वहाँ हम वेग को उत्पन्न करते हैं इसलिए वो वेग जब तक रहता है तब तक वो कर्म चलते रहेंगे अब वेग समाप्त होते ही कर्म समाप्त हो जाएगा आपने वेग को माना ही नहीं है हमने उस कर्म को उत्पन्न किया और जितना कर्म किया गे गे? वो आप गति आप वेग को स्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर को नहीं कर्म को था। तो था। अब ये बात बताइए जिस वेग से हमने कर्म किया ये वेग कहाँ से आ गया ठीक है कर्म सीधा उत्पन्न किया अब कर्म सीधा उत्पन्न किया है तो आगे से आगे कर्मों को उत्पन्न करते जाना चाहिए लेकिन वो जो कर्म है वो वो कर्म में उतना वो कर्म में हमने ही जो हाँ बस वो जो सामर्थ्य बोल रहे हो उस सामर्थ्य का नाम है यहाँ वेग हाँ वही में वेग मानने की क्या फिर वही बात है देखो।, देखो आप इधर उधर क्यों जाते जो सामर्थ्य हमने जो दिया है ना उसको वो सामर्थ्य तो वेग है यहाँ पर संजय वेद कर रहे हैं आप और कुछ नहीं और ऐसा क्या अगर आप वेग को मानेंगे नहीं है बस कर्म हुआ है कर्म उत्पन्न हुआ है तो फिर वो कर्म अगले अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता जाए फिर कहीं रुकेगा नहीं रुकने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है नहीं होता है ना जैसे आप उसका सामर्थ्य कम माने क्योंकि क्यूँकी प्रत्यक्ष है ना वेग समाप्त होने के कारण से तो कर्म समाप्त करो तो प्रत्यक्ष है वेग हमारा कर्म जो है उसका सामर्थ्य समाप्त हो रहा है नहीं आपको बताना पड़े कर्म में इतना ही सामर्थ्य क्यों है आपको ये बताना पड़ेगा ना इतना ही क्यों है? क्योंकि उतना सामर्थ्य मैंने दिया है देखो देखो संजय वेदी मान रहे हैं ना यही तो आपको पकड़ना है क्योंकि मैंने जो सामर्थ्य दिया है कर्म का मतलब वो सामर्थ्य क्या है कर्म है या वेग है इसलिए इस बात को थोड़ा आप सोच करके चलना है वो जो आप सामर्थ्य बोल रहे हो ना नाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो जो सामर्थ्य है उसी का नाम वेग है और वो वेग जितना मैंने दिया उतना ही चलता रहेगा जब सामर्थ्य पूरा हो गया वेग का तो कर्म समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वेग से ही कर्म उत्पन्न होते रहते हैं जो सामर्थ्य मैंने उसमें पैदा किया वो ही सामर्थ्य यानी कर्म करते समय मैं एक सामर्थ्य भी दे रहा हूं वहां पर तो वो सामर्थ्य ही वेग कहलाता है और उस वेग के कारण से ही नए नए कर्म उत्पन्न होते रहते हैं ठीक है और विचार कर लेना आपको शांति से बैठ करके विचार कर लेना और उदयवीर उदयवीर जी शास्त्री जी की जो पुस्तक है ना उसमें कर्म कर्म साध्यम ना विद्यते इसको पढ़ लेना एक बार आ? और फिर सोच के आना वहां पर स्पष्ट लिखा है यही बात जो मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो सारा नहीं लिखा है उन्होंने लिखा है उन्होंने यही लिखा है, लिखा है उत, उत्पत्ति पहले क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में विभाग तीसरे क्षण में संयोग बस इतना ही उसका तो उसके आगे उसका कोई सामर्थ्य नहीं है समाप्त हो गए वो पहला क्षण दूसरा क्षण तीसरा क्षण है तो हमारे तो अपने समझ के लिए हम बोल रहे हैं मतलब इतनी सूक्ष्मता है कि कर्म उत्पन्न हो गया कर्म उत्पन्न होते बस विवाह को संयोग उत्पन्न किया बस समाप्त हो गया उसके बाद और उसका कोई काम बचा नहीं फिर इन सबको उत्पन्न करता हुआ फिर वो बना रहे बना रहे ना कैसे है? इतनी प्रतीक्षा क्यों करेगा अगर कर्म को उत्पन्न करेगा तो विभाग को उत्पन्न नहीं कर सकता संयोग को उत्पन्न नहीं कर सकता एक ही काम कर पाएगा तो विभाग संयोग को उत्पन्न करे या कर्म को उत्पन्न करे अगर विभाग संयोग को उत्पन्न नहीं करता ऐसा मानेंगे केवल कर्म कोई उत्पन्न करता है तो फिर ये विभाग संयोग कैसे उत्पन्न हुए? उसके कारण क्या उसको बताना पड़ेगा आपको बहुत सारी समस्या है अगर कर्म कर्म को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है आप विवाह को और संयोग को मानो नहीं तो फिर ये जो विभाग और संयोग उत्पन्न हुए हैं प्रत्यक्ष दिख रहे हैं उनको किसने उत्पन्न किया दो दो दो दो दो दो दो। ना, नहीं कर सकता है इतना सामर्थ्य नहीं है ना कर्म में तो अपने आप, उत्पन आप कैसे उत्पन्न कर्म ही तो उत्पन्न करता है कर्म के कारण से तो संयोग उत्पन्न हुआ है कर्म के कारण से तो विभाग उत्पन्न हुआ है बस उसमें इतना ही सामर्थ्य है कि वो विभाग और संयोग उत्पन्न करता है बस और उससे ज्यादा सामर्थ्य उसका नहीं है इसलिए अगले कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता इतनी देर तक वो प्रतीक्षा नहीं करता क्योंकि कर्म क्षणिक है कर्म है सभी स्वीकार करते ठीक है ना कर्म है ये कभी स्वीकार करते सभी लोग स्वीकार करते हैं इस दृष्टि कौन से है? इतना उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि ये इनको भी उत्पन्न करे फिर कर्म को भी उत्पन्न करे इसका मतलब क्षणिक नहीं रहा पकड़ मेरा इसका अर्थ है वो क्षणिक नहीं रहा ये स्वीकार करना पड़ेगा हाँ जीतु दिया होने होने से से भी उत्पन्न उत्पन्न कर कर सकता है, तो से नहीं कर सकता है है और नहीं इसमें क्या शिर्ण शिर्ण है? वहाँ शब्द जो है जो शब्द है वो गुण है ये याद रखना तो वो शब्द जो है गुण होता हुआ कि दूसरे गुण को उत्पन्न कर रहा है ठीक है ना दूसरे गुण को उत्पन्न करके समाप्त होता है बस उसका काम इतना ही है मतलब शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न किया समाप्त हो गया क्षणिक नहीं बस हो पर यहां वो पर स्थिति नहीं है यहाँ तो ये यह स्थिति है कर्म संयोग कर्म को उत्पन्न कर रहा है एक जगह से विवाह उत्पन्न कर रहा है दूसरी जगह संयोग को उत्पन्न कर रहा है बस उसका काम समाप्त हो गया ये बात तो शब्द एक बार निकलने के बाद तो तो उससे किसी का संयोग होता है तब जाके शब्द उत्पन्न होता है उसके जो तरंग है उससे संयोग हुआ या वायु से संयोग हुआ उससे अगला शब्द उत्पन्न होगा ना कि बगैर कोई संयोग कोई शब्द उत्पन्न नहीं होगा तो ठीक है तो संयोग होगा उसके बाद फिर शब्द उत्पन्न होगा वो तो जैसी यहाँ प्रक्रिया वहाँ प्रक्रिया होगी समय तो नही लेकिन जो हेतु दिया हुआ वा, वहाँ पे भी क्षण दिया यहाँ पे भी क्षण दिया ठीक है तो वहाँ क्षणिक से उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न नहीं हो रहा है इसमें विशेष इसमें तो यहाँ पर तो स्पष्ट है ना यहाँ पर जो है वो वेग है ही नहीं है बस कर्म हुआ उसके बाद समाप्त हो गया वहां उस शब्द के साथ वेग भी उत्पन्न हो रहा है हर शब्द के साथ वेग उत्पन्न होता है और वो वेग ही अगले अगले शब्द को उत्पन्न करता है वहां जैसे यहाँ कर्म में वेग उत्पन्न होता है वहां शब्द में भी वेग उत्पन्न होता है वहाँ शब्द वहाँ भी जो शब्द उत्पन्न हो रहा है ना अगले अगले शब्द को उत्पन्न करता रहता है हा? वहाँ वो वेग जब तक रहता है उसके साथ में वो शब्द अगले अगले शब्द को उत्पन्न करता रहता है और वेग समाप्त हो गया शब्द भी समाप्त हो जाता है, तो है कर्म ये भी समझ आ आप बताइए क्यों नहीं तो तो लग रहा है आपको दोनों जगह तो जग जग नहीं वहाँ तो जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वहाँ जो शब्द एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न कर रहा है तो अगले क्षण में शब्द को उत्पन्न किया और नष्ट हो गया क्षणिक है तो वहाँ जो अगले शब्द उत्पन्न कर रहा है वहाँ कोई वी, संयोग विभाग ऐसा कुछ है ही नहीं है वहाँ पर इसके तो हो ही नहीं सकता शब्द उत्पन्न नहीं पहले समझ लीजिएगा वहाँ कोई ऐसा द्रव्य नहीं है।, बगेर, बगेर के संयोग है कैसे शब्द उत्पन्न हाँ जी शब्द से किसी का संयोग न हो आँ. और ऐसे शब्द उत्पन्न कैसे हो हमारे हम भी जो शब्द कर रहे तो आकाशवाणी इतने सारे संयोग होकर शब्द हो रहा है और उसके बाद वो शब्द जो बाहर जा रहा रहा है, वायु से टकरा उससे शब्द को उत्पन्न दूसरे शब्द को उत्पन्न करने के लिए आ, वो क्या आ, आ, आप क्या कहना चाहते है शब्द, आ, शब्द से शब्द उत्पन्न हुआ जहां से उत्पन्न हुआ विभाग हुआ शब्द को उत्पन्न किया अर्थात जहां उसका संयोग और अगला शब्द उत्पन्न नहीं नहीं शब्द शब्द में कोई ऐसा द्रव्य है क्या वहाँ पर द्रव्य जो टकरा रहा है, है।, है? है, है, है संयोग विभाग तो नहीं वो वो जो संयोग विभाग अलग चीज है यहाँ मतलब जो एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न कर रहा है तो वहाँ पर क्या कोई संयोग विभाग है मतलब कोई द्रव्य है वहाँ पर इसका इसका द्रव्य नहीं ऐसा नहीं है देखिए ना अभी अग, अगला जो आ रहा है द्रव्याश्रयी अगुणवान अगुणवान संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्षा गुण लक्षणम जब ये गुण का लक्षण आप पड़ेंगे ना तो यहाँ संयोग विभागेशु अकारणम दोनों संयोग विभागों में कारण नहीं बनता है गुण जो है संयोग विभाग का कारण नहीं बनता है संयोग विभाग उत्पन्न नहीं करता है वहां तो पर संयो के शब्द होता है तो संयोग विभाग उत्पन संयो उत्पन संयो को उत्पन्न शब्द नहीं करता है यानी जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो संयोग को उत्पन्न नहीं करता न विभाग को उत्पन्न करता है जो शब्द उत्पन्न शब्द को जो उत्पन्न बस शब्द शब्द अगले शब्द को उत्पन्न कर रहा है बस इतना भी भी है कैसे कर रहा है? का मतलब ये ये कोई उस, उसके अंदर सब इधर उधर मत जाइए शब्द के अंदर स्वभाव है वो अगले शब्द को उत्पन्न कर रहा है बस उसका सामर्थ्य है शब्द के अंदर कैसे कर रहा है का मतलब क्या होता है आप ये कहना चाहते हैं वहां संयोग विभाग होते हैं क्योंकि शब्द संयोग विभाग उत्पन्न नहीं करते मतलब गुण संयोग विभाग को उत्पन्न नहीं कर सकते तो तो मानना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार से से से आप से उत्पन आप उत्पन्न को तो नहीं पहले एक बात, एक बात काम कर लेना ये जो गुन का गुन की परिभाषा है ना वो पढ़ लेना उसके बाद बात कर लेना ठीक है पहले क्योंकि सिद्धांत भी तो एक कह रहा है ना वो गुण गुण को गुण संयोग विभाग उत्पन्न नहीं करता कर्म तो संयोग विभाग उत्पन्न करता है लेकिन गुण संयोग विभाग उत्पन्न नहीं करता यानी यह समझ लीजिएगा गुणों के प्रसंग में सारे गुण सभी गुणों को उत्पन्न नहीं करते सारे गुण जो है ना सभी गुणों को उत्पन्न नहीं कर सकते कुछ ही गुणों में सामर्थ्य है कि वो गुण दूसरे गुणों को उत्पन्न करते हैं गुण जो है गुण गुण को उत्पन्न करता है तो है लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सारे गुण सारे गुणों को उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं है शब्द गुण है और संयोग गुण को उत्पन्न नहीं करता विवाह गुण को उत्पन्न नहीं करता ऐसा जैसे रूप गुण है रूप गुण को उत्पन्न करता है ठीक है पर रूप गुण शब्द गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसा गंधगुण जो है स्पर्शगुण को उत्पन्न नहीं कर सकता इस तरह का अपने सजाती को उत्पन्न करते हैं विजातियों को नहीं उत्पन्न करता है पकड़ में आ रहे तो यहां पर यह कहा है कि कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता तो जिस रूप में ये यह यहां पर बात आई ये बात आपको पकड़ में आ रही है कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता क्षणिक होने से उसका हेतु है क्षणिक है क्षणिक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता आगे चलिए हा जी उसका उसी, उसी रूप में उसका स्वभाव है यानी क्षणिकत्व के रूप में ही स्वभाव है उसी आ, बात को यहाँ पर तस्त क्षणिकत्वाद कोई खोला है तथा स्वभाव उस कर्म का वैसा ही स्वभाव होने से यानी क्षणिक स्वभाव होने से ये तो केवल तो शब्द को खोला है ऐसा भी मान लो कोई बात नहीं क्यों कि स्वभाव नहीं तो स्वामी सत्यपति जी सत्य को बीच में मत लाइए क्योंकि वो जो स्वभाव जो बोलते हैं वो एक अलग बात है हर की बात कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं देखिए कर्म कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता उसका ऐसा ही स्वभाव है तो उसका वो क्या स्वभाव ये तो बताओ स्वभाव तो आपने बताया नहीं नहीं उत्पन्न करना नहीं ये कोई स्वभाव नहीं है ये कोई स्वभाव नहीं है नहीं उत्पन्न करना अपने आप में स्वभाव नहीं है, तो बताया नहीं जा बताया है। आh... क्यों नहीं बताया जा सकता आनंद स्वरूप देखिए इधर उधर जा रहे हैं और क्या ये देखिए ईश्वर में आनंद है क्यों है तो उसका स्वभाव है ये एक अलग बात है ठीक है पहली इस बात को समझ लो यहां कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता ये इसका स्वभाव है तो ये ऐसा स्वभाव क्यों है क्योंकि वो क्षणिक है इसलिए ऐसा स्वभाव है इसके अंदर यहां हेतु है एक जगह हेतु लागू हो रही है यानी किसी जगह हेतु लागू नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा कि किसी भी जगह हेतु लागू नहीं होगा ऐसा नहीं होता क्योंकि स्वाभाविकता में जैसे पदार्थ नित्य है नित्य क्यों है बस नित्य रहे ना उसका स्वभाव है वहां कोई हेतु वहां नहीं लगता हेतु हे इसका यह अभिप्राय नहीं हर जगह नहीं लगता हेतु ये इसका अभिप्राय नहीं है कहा कोई हेतु नहीं लगेगा क्या प्रश्न यही तो कहा जा किया जा रहा कि पेस्ता पेस्ता कि है कि धर्म, धर्म, धर्म क्यों है उसका तो नहीं वो ठीक है अनुत्ति धर्म ऐसा हेतु आप दे सकते हैं अनुत्ति धर्म क्यों है यहाँ पर हेतु नहीं दे सकते ठीक है ना तो अब यहाँ शब्द क्या कहते हैं कर्म कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता तो अभी ये दे कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता यही उसका स्वभाव नहीं अभी हम आप इसको क्षण नहीं वो दोनों में अंतर है जैसे शब्द पदार्थ नित्य है ठीक है न अब वही बार आपकी बात यहाँ पर आएगी वहाँ अनुत्पत्ति धर्म तत्ववाद बोलने की क्या जरूरत है अनुत्पत्ति धर्मकत्ववाद बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है जब जरूरत ही नहीं है तो बस उसका स्वभाव ही नित्य है वहाँ अनुत्पत्ति धर्मकत्वाद बताने की क्या जरूरत है फिर भी हम बताते हैं ना वहाँ भाई नित्य क्यों है तो अनुत्ति धर्म है उसमें उत्पन्न होने का धर्म ही नहीं है उसमें इसलिए नित्य है भाई वो, वो, वो आपको जब गुण समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर पहले वह गुण को समझ लीजिएगा वहां गुण को आप समझ लीजिए क्योंकि गुण की परिभाषा आपके सामने नहीं आई ना इसलिए आपको ये समस्या आ रही है पहले गुण की परिभाषा को भी समझ लीजिएगा उसके लिए धैर्य रखिएगा जब गुण की परिभाषा हो जाए कर्म की परिभाषा हो जाए द्रव्य की परिभाषा हो जाए और सबकी परिभाषाएं हो जाए तब फिर आप प्रश्न करिएगा हाँ यहाँ ऐसा है तो वहां भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि अभी उस स्थिति को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं ना गुण की स्थिति को तो गुण का पूरा आपके दिमाग में आ जाए ना गुण का क्या स्वरूप है तब आप प्रश्न करने में आपको सरलता रहेगी तब अपने आप शायद हो सकता है आपको प्रश्न करने की आवश्यकता ना पड़े इसलिए उसके लिए यहाँ पर धैर्य रखिएगा अब ये मानकर के चलिए कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता तो हेतु तो नहीं मानता फिर तो पदार्थ नित्य है उसमें अनुत्पत्ति धर्म को हेतु तो नहीं मानना होगा ऐसा मानना पड़ेगा आपकी बात है मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना पहले आप गुण को समझे नहीं है ना, ये तो, मैं नहीं ना मैं ये तो मैं कहना रहा हूँ ये ठीक तब नहीं लगेगा जब आप गुण के स्वरूप को समझेंगे गुण को स्वरूप को समझे तो तो नहीं तो यहाँ पर ऐसे कैसे कहेंगे हाँ तब तब तब बताना तब बताना ठीक है हाँ जी अथा वैधर्म्य अथा वैधर्म्य द्रव्यस्य गुणकर्माभ्यां वैधर्म्यम प्रदर्श्यते अब वैधर्म्य को दर्शा रहे हैं द्रव्य गुणकर्माभ्याम वैधर्म्य प्रदर्श्यते वैधर्म को लेकर के बताया जा रहा है द्रव्य का गुण और कर्म से क्या वैधर्म्य है क्या विपरीतता है उसको समझाया जा रहा बोलिए न द्रव्यम कार्यम च वदती अच्छा न न द्रव्यम कार्यम कारणम वधति तो ये कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है वैधर्मी है उसमें क्यों द्रव्य जो है ना तो कारण को समाप्त करता है द्रव्य ना कार्य को, को, तो, को समाप्त करता है ना कारण को समाप्त करता है इसमें ये विपरीतता है गुण तो गुण को समाप्त करता है कर्म, कर्म कर्म को समाप्त करता है यानी कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता या कर्म किसी को समाप्त कर सकता है कि कर्म गुण को समाप्त कर सकता है कर्म कर्म गुण को समाप्त कर सकता है यानी कर्म अपने कारण को समाप्त कर सकता है कर्म अपने कारण को समाप्त कर सकता है कर्म अपने कार्य को, कर कार को भी समाप्त कर सकता है ऐसे गुण में भी इसी तरह है पर द्रव्य में ऐसा नहीं द्रव्य ना तो कार्य को समाप्त कर सकता है ना कारण को समाप्त कर सकता है जो कर्म हो, अपने अभी बताता हूं उभता गुणा जब ने। आएगा ना तब आपको पकड़ में आ जाएगा तो कह रहे हैं द्रव्य पदवाच्यम वस्तु जो पदार्थ तो द्रव्य नाम से कहा जाता है वो द्रव्य स्व कार्यम द्रव्यम कार्यभूतम तथा अनुगत गुणम कार्यमेव कारणम च स्वकारणम समवायी कारण द्रव्यम अथा असमवायि संयोगादिगुण नीति कह रहे हैं द्रव्य पदवाच्यम वस्तु ये जो द्रव्य नाम से कहे जाने वाला पदार्थ जो है वह स्वकार्यम अपने कार्य को अर्थात स्व द्रव्यम अपने में अन्वित रूप में रहने वाले द्रव्य को उसी को खोला है कार्यभूतम जो कार्य स्वरूप में है उसको ना वदती समाप्त नहीं करता पकड़ में आए यहां पर द्रव्य अपने कार्य को उत्पन्न किया कार्य द्रव्य को उत्पन्न किया उसको समाप्त नहीं करता अपने में धारण किए हुए रखता है उसको समाप्त क्यों करेगा वो द्रव्य जो है कारण द्रव्य जैसे मिट्टी है वो कार्य को उत्पन्न करता है ठीक है और कार्यद्रव्य को उत्पन्न करके उसको अपने में धारण किए हुए रखता है वो समाप्त नहीं करता कार्यद्रव्य को ये कहना चाह रहे तथा अनुगत गुणम कार्य का, कार्यमेवम कारणम च स्वकारणम तथा अनुगत गुणम तथा अनुगत गुणम उसके अंदर रहने वाला गुण उस कार्य में रहने वाला गुण कार्य में वो भी कार्य है कारणम च और उसका जो कारण है उसके कारण को स्व कारणम अपने कारण को समवायि कारण द्रव्यम समवायि कारण द्रव्य को अथा अच्छा, असमवाय कारणम असमवाय कारण को जो कि संयोग बन रहा है असमवाय कारण उस असंयोग आदि गुण को ना हंती नहीं समाप्त करता है जो कार्यद्रव्य उत्पन्न हो गया ठीक है अब वो कार्यद्रव्य अपने कारण को भी समाप्त नहीं करता जो जो कारण है संयोग जिस संयोग से कार्यद्रव्य उत्पन्न हुआ कार्य के रूप में कार्यद्रव्य आ गया अब वो कार्यद्रव्य अपने कारण को भी समाप्त नहीं करता जिस संयोग से द्रव्य के रूप में घड़े के रूप में आया है वो घड़ा रूपी कार्यद्रव्य, अपने कारण रूपी संयोग को भी समाप्त नहीं करता पकड़ में आ गया को वो मिट्टी को भी नहीं समाप्त करता वो तो है ही है। उसको भी और यहाँ उसको लिए भी कहा यानी अपने कारण को भी समाप्त नहीं करता का मतलब है ना समवाही कारण को समाप्त करता ना असमवाई कारण को समाप्त करता जो भी कारण है उसका दो ही कारण है समवाही कारण को भी समाप्त नहीं कर सकता असमवाही कारण को भी समाप्त नहीं करता यानी कार्य अपने कारण को समाप्त नहीं करता चाहे वो समवाई हो चाहे असमवाई पकड़ में आ रहा है हाँ तो तो तो तो तो जी तो तो वो तो कर्म तो क्षणिक वो अपने आप समाप्त होता है कर्म कर्म वो तो स्वयं ही समाप्त हो जाता है नहीं वो तो नहीं कही यानी द्रव्य की बात चल रही है द्रव्य द्रव्य को लेकर के बात चल रहे हैं द्रव्य द्रव्य जो है अपने कारण को समाप्त नहीं करता है मुख्य रूप से तो द्रव्य को ले लिया जा रहा है द्रव्य से समवाय कारण को लिया जा रहा है और द्रव्य से आ, आ, बस समवाय कारण को ले सकते आप इन्होंने वैसे आ, संयोग को लिया है संयोग को लेने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर वैसे भी संयोग को तो समाप्त नहीं कर सकता यहाँ पर सं, संयोग को भी समाप्त नहीं कर सकता लेकिन कर्म को इसलिए नहीं लिया कर्म अपने आप में समाप्त होता है वो, वो खुद ही समाप्त होता है ये द्रव्य क्या समाप्त करेगा उसको द्रव्य उसको समाप्त कर ही नहीं सकता वो तो अपने आप समाप्त हो रहा है इसलिए कर्म में लागू नहीं होता अगर किसी कारण से गुण में इसको लागू कर भी लेते हैं तो चल जाएगा इसलिए शायद इन्होंने संयोग आदि गुणम कहा है संयोग आदि गुण को जो असमय कारण बन रहा है उस असमवय कारण को भी समाप्त नहीं करता यानी द्रव्य अपने कार्य को समाप्त नहीं करता द्रव्य अपने कारण को भी समाप्त नहीं करता यह है तो अब यहां कारण को कारण से दो कारण ले सकते हैं आप एक समवय कारण को ले सकते हैं और एक असमवय कारण को ले सकते हैं इन दोनों को समाप्त नहीं करता यानी द्रव्य किसी को समाप्त नहीं करता ये इसका मतलब है द्रव्य किसी को भी समाप्त नहीं कर सकता हो गया यह बात सूत्रार्थ सरल है द्रव्य अपने कार्य को अपने कारण को समाप्त नहीं करता है यह सूत्रार्थ है अगली बात गुना कीदृश इति अत्र उच्यते गुण किस प्रकार के होते हैं इस बात को लेकर के यहां समझाया जा रहा है हां जी, हाँ जी गुणा की इति अत्र उच बोलिए उभयथा था गुणा गुण दो प्रकार से हैं वो अपने कार्यों को समाप्त भी करते हैं और नहीं भी करते हैं अपने कारणों को समाप्त भी करते हैं नहीं भी करते हैं। दो प्रकार दोनों प्रकार है गुना खलु उभय गुण जो है दोनों ही प्रकार से हैं ते कार्यम कारणम घनती नापि भी गुण जो है अपने कार्यों को समाप्त भी करते हैं और नहीं भी करते हैं ते कार्यम कारणम कार्य को भी और कारण को भी घनती यानी समाप्त करते हैं ना अपी घनति समाप्त नहीं भी करते हैं दोनों प्रकार के हैं गुण सूत्र शैलिया अयम अर्थो अभिवेज्य सूत्र की शैली से यही अर्थ प्रतीत होता है सूत्रस्य अर्था अत्रेव अस्ति सूत्र से सूत्र का सारस्य यानी सूत्र का अभिप्राय इसी प्रकार है ये कहना चाहते हैं यानी जो सूत्र जिस तरह का दिया है ना उभथ था गुणा इस सूत्र का जो अभिप्राय है यही निकलता है कि गुण जो है दोनों प्रकार के होते हैं अपने कार्यकार को समाप्त करते हैं और नहीं भी करते हैं इस सूत्र का यही अर्थ यहाँ पर होना चाहिए यही इसका अभिप्राय होना चाहिए हाँ दूसरे वाख्यकारों के बारे में बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कुछ इसलिए इस तरह का कहना संदेश देना उभयथा शब्दे ना नकार स्वीकारो एवं ग्रहितुम युजेते सूत्र में जो उभयथा शब्द है इस उभयथा शब्द से नकार और स्वीकार ये दोनों ग्रहण करना उपयुक्त है यदि तू उबैथाशब्देन कार्यकारनो ग्रहणम अभिष्ट यदि उबैथा शब्द से को लेना अभिष्ट होता तदा उस स्थिति में न छता गुणा इति सूत्रेण भविष्य हाँ जी यदि उभयथा शब्द से कार्य कार्य का कारण को लेना अभीष्ट होता सूत्रकार को उस स्थिति में फिर उभथा गुना नहीं पढ़ते फिर क्या पढ़ते ना तथा गुना ऐसा सूत्र पढ़ते हाँ जी ये भी क्या, में थे। क्या? जी, में थे। हुँ। कैसे हुँ। मतलब जब भी है कारण कार्य को नहीं स्वीकारता है कि गुरु भी अपने कारण कार्य को नहीं स्वीकारता है हालांकि अलग ही अलग ही परिस्थितियों में सारे कर्तव्य है दैविक दो वाक्य इसलिए तो ये आगे बढ़ाना पड़ा लेकिन ये बात कहना चाहिए मुनि जी हां जी गुण शब्द उसके अंदर सूत्र केंद्र पड़े थे तो सूत्र का सही समझ ना तो था गुण आता द्रव्य के समान नहीं है नहीं वहां वहां नहीं पढ़ सकते ना वो बहुत बड़ा हो जाता है उसका जी ये तो इतना नहीं ये तो का मतलब है वहाँ केवल द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है ना द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है दोनों को काले कारण को अगर गुण स्वीकार कर रहा है हाँ। तो फिर ये अलग से ऊपर ही द्रव्य के साथ ये आप कहना चाह रहे हैं तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ऊपर अगर गुण लिख देते तो क्या अर्थ निकालेंगे नहीं लंबा नहीं कै, कैसे अर्थ आप करेंगे बताइए कैसे सूत्र बनता बताइये नहीं आप हिंदी में मत न द्रव्यम गुणम न द्रव्यम, द्रव्यम गुण कार्यम कारणम कारणमच नहीं ठीक है तो ऐसा करेंगे तो उसकी पूरा व्याख्या करनी पड़ेगा आपको लंबी चौड़ी तो, तो, तो वो तो विरोध आ रहा है ना ऐसे सूत्र नहीं बन सकते ना अगर ऐसे सूत्र बनाएंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि द्रव्य और गुण जो है कार्य कारण को समाप्त नहीं करते हैं ये अर्थ आएगा पहले ये समझ लीजिएगा वहां ऐसा करते हैं तो फिर एक ही एक ही निषेध होगा वहां पर दो निषेध नहीं होगा मतलब एक ही प्रकार का अर्थ निकलेगा कि द्रव्य और गुण जो है अपने कार्यों को अपने कारणों को समाप्त नहीं करते हैं ये अर्थ निकलेगा नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ये अर्थ निकलेगा तो इस इसका मतलब करते हैं ये अर्थ कैसे लाओगे नहीं ला पाएंगे इसलिए इसको अलग से सूत्र बनाना पड़ेगा क्या यही तो बताना चाह रहे न थथा गुना का मतलब है या अगर कार्य कार्य कारण हो ग्रहणम अभिष्टम कार्यकार को ही बताना यहाँ अभिष्ट था तो सूत्र नुना ऐसा बताते था, था के नहीं। हाँ इसलिए पर ग्रहण किया सूत्रकार ने उभयता से यह स्पष्ट होता है कि गुण जो है कार्यकार को समाप्त करते भी हैं और नहीं भी करते हैं ये अर्थ ही निकलता है यही उचित है ऐसा ही लेना चाहिए ते गुना गुनास्तु वदका एव ते धका समापद्येता अनायासे ठीक है न तथा स्पष्टीकरण नुनाव्य तप तो तथा गुण ऐसा सूत्र होना चाहिए ते गुणस्तु वे गुण तो कार्यकार कार्यकारण को समाप्ति ही करते हैं बस ऐसा ही अर्थ आएगा न तथा ऐसा सूत्रार्थ करते हैं तो परंतु ऐसा नहीं है इस सूत्र का अर्थ यद्यपि उपस्कार वृत्ति व्याक्ययो हो एशो अर्थ विहिता परंतु न सह सूत्र शैलिया लभ्य यद्यपि उपस्कार वृत्ति ने इस प्रकार का अर्थ किया है न तथा गुना ऐसा कहकर के अर्थ किया है पर यह सूत्र की शैली से उचित नहीं लगता हाँ जी कार्य कार्य कारण के का, गारे के का जो अभिष्टी है, उसका की उसका हैं उसका उसका हम नहीं नहीं कर कर सकते सूत्र सूत्र की की शैली से खंडन रहे भी कोई दिक्कत है वही तो कहना चाह रहे हैं पहली इस बात को समझ लीजिएगा अगर न तथा गुना सूत्रार्थ करते हैं अगर सूत्र बनाते हैं सूत्रकार तो यह आएगा गुण जो है द्रव्य के समान नहीं है आ? एक एक एक मिनट क्या कहना चाह रहे न था, था गुना इति सूत्रे न भवितम ऐसा सूत्र ना चाहिए तब क्या होगा ते गुनास्तु कार्य कारण गुना यह अर्थ निकलेगा यानी कार्य कारण को समाप्त करने वाले ही होते हैं यह अर्थ होगा ठीक है फिर नहीं होते यह अर्थ नहीं निकलेगा अगर न था अगर सूत्रार्थ बनाते एक ही पक्ष रहेगा दो पक्ष नहीं बनता उसमें ना वाला शब्द से हाँ जी तो तो कार्य कारण बहुत करने वाले ही होते होते हैं। हैं, तो ना ना <laughs> है। वो <laughs> ना? ना? ना? तो चाहिए नहीं नहीं की तरह वो कि ना? कार्य थी। थी। पहले पहले इस बात को से तथा गुना का मतलब अर्थ क्या निकलेगा तथा गुना जैसा होता है वैसा, वैसा गुना होता है ये बताना अर्थ नहीं है अगर यही बताना होता तो गुण को भी वही जोड़ देते ना वो समझ आपने इसका कर रहे हैं ना हम तथा गुना का वो नहीं अपने कार्य नहीं कर सकते कि वो गुण कारण का करने वाले होते हैं। होता से तथा तथा न यही तो आपको कर, समझना चाहिए तथा गुनाकार होगा जैसे द्रव्य है वैसे गुण है यह अर्थ होता पर यह अर्थ नहीं है यहाँ पर तथा गुना ना संति तथा गुना न संति अरे द्रव्यवत गुना ना संति की संति वधका संति ये अर्थ निकलता है पकड़ में आ रहा है हाँ ये अर्थ इसलिए न तथा गुणा अर्थ नहीं लेना चाहिए सूत्र अस्पष्ट हो गया चलिए तो ये कह रहे हैं उपस्कार वृत्ति उपस्कार विवृत्ति व्याक्य उपस्कार की वृत्ति और एक विवृत्ति होगी दोनों उपस्कार और विवृत्ति व्याख्य इन दोनों व्याख्या में ये अर्थ विहिता इसी प्रकार का अर्थ उन्होंने दिया है परंतु ना सा सूत्र शैलियां लबते वो सूत्र की शैली से नहीं है इसलिए वो उचित नहीं है जैसा उन लोगों ने अर्थ किया है चंद्रकांत भाष्यम तू सूत्रानुसारी प्रतिभाती हाँ चंद्रकांत भाष्य तो सूत्र के अनुसार ही प्रतीत होता है वदती च ना भी वो ये कहते हैं गुण जो है कार्यकार को मारते भी हैं और नहीं भी मारते हैं उभेता प्रवृत्ति गुणा गुणों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार से देखा जाता है यथा अब उदाहरण से समझा रहे हैं। था, अरिद्रा पीतत्व श्वेत उभे कारण भूते तत्कार लोहित नूपेन गुणेन हन्येत अरिद्रा चूर्ण अरिद्रा हल्दी और चूर्ण चूना ठीक है ना सफेद छोना जो होता है ये दोनों पीतत्व शेतत्वे उभे ये एक में पीलापन है एक में में श्वेतपन है है है कारण ये ये दोनों है। ना? ये दोनों ठीक ना कारणों के रूप विद्यमान हैं किसके लिए तत्कार लोहित ना उसका जो कार्य बन करके आता है लोहित लाल हाजी क्या लोहित का मतलब लाल यानी आ, हा हल्दी और चूना ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एक नया कार्य उत्पन्न होता है लाल अब ये लाल जो है गुण आ, वो पी, पीले और श्वेतपन को समाप्त करते हैं ठीक है ना अपने कार्य कारण को ही समाप्त कर दिया पकड़ में आ रहे हैं ना मतलब <laughs> जिससे उत्पन्न हो रहे उसी को समाप्त कर ले गुण में एक सामर्थ्य है विशेषता है हाँ जी विशेषता ही तो है हाँ। क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा तो विशेषता है ना द्रव्य तो समाप्त कर ही नहीं रही इसमें समाप्त करने के सामर्थ्य है जिस थाली में कहा उसी थाली को समाप्त करो ये विशेषता है ना इसके अंदर ठीक है चलिए तंतु नाम रूपम अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं तंतु नाम रूपम वस्त्रगत रूप कारणम तंतुओं का रूप जो है वस्त्र में आए हुए रूप का कारण है न व गगते न कार्य न रूपे नस्त्र में आया हुआ रूप जो है तंतुओं के रूप को समाप्त नहीं करता ये विरुद्ध बात कही है हाँ जी। यहां में गुणा हा, हां। तो गुण, गुण को उत्पन्न करते तो हैं ध्यान देने की बात रहेगी कि गुण, तो मान लीजिए कि अगर तंतु में जो रूप है और वस्त्र में जो रूप है तो फिर हमें उन दोनों में भिन्नता करनी पड़ेगी तो भिन्नता है ना एक कार्य रूप है एक कारण रूप है तो है नहीं जी मतलब रूप में गुणों में तो भिन्नता रहेगी ना मतलब गुणांतर बन रहा है भिन्न गुण बन रहा है तो हमें उस तरह से तो भिन्नता करनी पड़ेगी तो हम ये क्या कह सकेंगे जो तंतुओं में जो रूप है वस्त्र में रूप है आप क्या थे थे थे, नहीं क्या भिन्नता करना चाहते हैं आप तो नहीं ऐसा भिन्नता सब जगह नहीं होगी जीज़ा जीज़ा ये यही तो यही तो कहना चाहते हैं अगर गुण जो है अपने कारणों को भी समाप्त करते हैं और नहीं भी समाप्त करते हैं जब क, समाप्त करते हैं तो वह भिन्न रूप भिन्न गुण उत्पन्न हो रहा है और जहां समाप्त नहीं करते उस जैसा रूप उत्पन्न हो रहा है तो द्रव्य आपने कल भी बताया था कि एक ही द्रव्य कारण और कार्य नहीं बन सकता एक ही द्रव्य है, वही कारण हो और वही कार्य हो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो ठीक है तो इसी हिसाब से यहाँ अगर गुणाश्च च गुणांतरम कह रहे हैं तो एक ही गुण कारण और कार्य नहीं बन सकता नहीं बन सकता मैंने कब मैं कब कह रहा हूँ नहीं बन सकता तो फिर जो यहाँ जो तंतु का जो रूप है और यहाँ जो वस्त्र का रूप है तो फिर ये एक ही कैसे एक है? ही नहीं बन रहे आप कह रहे हो एक कारण है और एक कार्य है जी अगर अलग-अलग बन रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि पहले जो वस्त्र में जो रूप आया वो तंतु के रूप को हन, हन वो बदन कर रहा है नहीं नहीं <laughs> तो फिर तो विरोधी बात विरोधी बात नहीं।, बात नहीं हो रहा है पहले इस बात को समझ लीजिएगा आप क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं जैसे कार्य द्रव्य है घड़ा है घड़ा जो है कार्य है वो अपने कारण को समाप्त नहीं करता कारण है मिट्टी ठीक है ना अगर मिट्टी वहां नहीं रहे कार्य में तो घड़ा रह नहीं सकता इसलिए कार्य द्रव्य अपनी मिट्टी को समाप्त नहीं कर सकता ये बात कही जा रही अब जो ये इस वस्त्र में जो रूप आ गया है वस्त्र में जो रूप आया है वो रूप अपने कारण के कारण से आया है मतलब तंतुओं में रूप है इसलिए, इसलिए इसमें रूप आया है ठीक है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सुनिए ये जो रूप है कार्य में ये वस्त्र का रूप है ये कार्य का रूप है यही कार्य के रूप को आप कारण का रूप नहीं मान सकते क्योंकि भेद है वहां पर कारण का रूप अलग है कार्य का रूप अलग है तो यहाँ ये कहा जा रहा है जैसा रूप कारण में था उस जैसा रूप कार्य में आया है ये इसका मतलब है कार्य रूप है आपने स्वीकार क्यूँकी कार्य होने के कारण से भिन्न नहीं है हाँ। तो फिर मैं वही बताना चाह रहा हूँ जो पंक्ति आई थी सबसे नीचे वाली कि तंतु हाँ। कारण नह हाँ। तो रहा है की उसको नष्ट नहीं करता है जी तो मतलब ये ये कहना चाह रहा है कि जो तंतुओं का जो रूप है और वस्त्र का जो रूप है दोनों समान है एक जैसा है एक नहीं है एक जैसा है हाँ हाँ एक जैसा है एक नहीं है अगर एक है तो फिर तो कारण कहाँ बना हुआ हाँ जी मानना पड़ेगा किसको न तो देखिये एक जैसा एक नहीं इसको मतलब नष्ट माना है कैसी बात कर रहे हो आप आप ही कह रहे हैं कि कारण कारण जो रूप में है तंतु में हाँ वो कार्य वाला नहीं है क्या जो कार्य में रूप है वो तंतु का रूप नहीं है मैंने कब कहा देखिए उसी से ये रूप आया है ये कह रहा हूँ वो कारण है ये कार्य है क्योंकि तंतुओं में रूप नहीं होता तो कार्य में रूप कहा से आएगा उसका नहीं कर रहे हैं हाँ जी, तो जी। तंतुओं में रूप है जी तभी पर हाँ जी तो हाँ, तो हाँ जी कोई नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कार्य में जो रूप आया है वो कारणों के रूप को समाप्त कर दिया ये कहना चाहते है ये नहीं कह सकते तो फिर क्या कहना चाहते हुआ लेकिन ये वाला रूप रूप बदल गया तो तो लेकिन उसके जैसा उस को तो नष्ट कर दिया ऐसे कैसे नष्ट कहेंगे आप ये कहाँ नष्ट किया है तो भिन्न ही तो है न देखिये भिन्न का मतलब यहाँ भिन्नता केवल एक कार्य रूप में है ये भिन्नता है और एक कारण रूप में ये भिन्नता है इस रूप में भिन्नता है सफेदी थी वो तो मिलकर के अब वो मिलकर के रोली बन गई तो रोली में जो रंग है वो वाला रंग इधर नहीं था कारण में नहीं था तो यहाँ पर ये हेतु देते हुए उदाहरण देते हुए कहा कि भाई ये जो कारण में जो रूप है इसको तो नष्ट करके ये उत्पन्न तो हुआ ठीक है मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब जब यहाँ हम तंतु का जो रूप है और जो वस्त्र का जो रूप है कार्य का जो रूप है वो कारण से भिन्न है तो आप ना ये वाला तो जैसे वहां पर माना, नहीं माना तो फिर वहां पर भी कहीं नहीं नहीं नहीं ये यही तो गुण की विशेषता है यही तो बताना चाह रहे हैं वो दोनों प्रकार का होता है गुण मतलब कहीं किसी जगह पर तो गुण समाप्त करता है किसी जगह पर गुण समाप्त नहीं करता ये बता रहे अब एक जैसे दोनों को क्यों बनाना चाह रहे पंक्ति आपके इसमें क्या पंक्ति क्या? क्या आपके इसमें दर्शन में पंक्ति? पंक्ति इसमें ये कह रहे हैं तंतु रूपम वस्त्रगत रूप से कारण तत न वस्त्रगते कार्येन हन्यते इसमें वो तो कोई आज से लगाया होगा जी, हाँ है। वो, हाँ, वो गलत लिखा है वो तो वो जिसने पढ़ा होगा ना उस पुस्तक से उसने अपने ज्ञान के लिए, लिए लिख दिया होगा नखार अन्वय किया होगा उसने यहाँ तत् तत नाम में यहाँ पर है उसने क्या किया गा? इस नाक उठा करके वहाँ लगा दिया होगा यहाँ काटा नहीं है वो काटेगा का कैसे वो अपने समझने के लिए वो ना जोड़ दिया अध्यय करके खैर वो तो अलग बात होगी ठीक है इस, इसको पूरा कर लेते हैं आद्य शब्द कारण भूत स्व अनंतरम कार्य न हनती एक और उदाहरण दे रहे हैं आद्य शब्द पहले वाला शब्द कारण कारण के रूप में है स्वंतरम कार्य स्व अनंतरम कार्य न अन्य थे आगे उत्पन्न होने वाले कार्य को वो समाप्त नहीं करता है संयोगयोग जायम शब्द क्या हो गए हाँ? संयोगा जायम शब्द संयोग से उत्पन्न जो शब्द है हाँ? संयोग क्या हो गया नश्यति मिनट से संयोग स्थित नश्यति ये कह रहे हैं तो ये ठीक है संयोग संयोगाजा शब्द संयोग से उत्पन्न शब्द ठीक है स्व कारणस्य हाँ स्व कारणस्य संयोग अपने कारण रूप संयोग को स्थितत्वाद स्थिर होने से नश्यति ही समाप्त करता ही तो ये संयोग को नष्ट करता है यह कह रहा है से से और से को हाँ जी तो तो तो ही नहीं संयोग उत्पन्न होता है कहा मेरे बोला शब्द जमे होता है संयोग से उत्पन्न होता है ये शब्द उत्पन्न होगा अब जो दूसरा शब्द होगा वो भी संयोग से ही उत्पन्न होगा अब जो शब्द से शब्द उत्पन्न होगा वो भी तो संयोग से ही होगा नहीं संयोग से उत्पन्न होने में कोई आपत्ति नहीं है पर शब्द संयोग को उत्पन्न नहीं करता है ये दोनों अलग अलग बात है चलिए कोई बात नहीं अभी मैं मान लेता हूँ अगर वह नहीं कहा है तो यहां मान लेता हूं। ये मान करके अभी भी मैं वही कह रहा हूं जो शब्द जो है संयोग को उत्पन्न नहीं करता विभाग को उत्पन्न नहीं करता ये बात कही थी मैंने और यहां ऐसा कोई नहीं कहा जा रहा है कि शब्द से संयोग उत्पन्न होता है आप लोग जो हंस रहे थे आ, मेरे को ओ, ओ, ओ, कुछ कहने के लिए तो यहां वो बात सिद्ध नहीं हो रही जो आप लोग चाह रहे थे यहां पर भी केवल ये कहा जा रहा है संयोग से उत्पन्न शब्द ये बात कही जा रही है ना कि शब्द से संयोग उत्पन्न होता ये बात कही जा रही है हाँ ठीक है ना चलिए तो उबैथा गुना में दोनों प्रकार की बातें कही है कि गुण अपने कार्य कारण को समाप्त भी करते हैं और नहीं भी करते हैं यह सिद्धांत रखा है ओंकार ओ सबको प्रणाम